ओशो हार्ट मेडिटेशन या हृदय ध्यान में आपका स्वागत है यह विधि अत्यंत प्रभावशाली है ओशो कहते हैं हमारा हृदय चमत्कार कर सकता है हमारा हृदय सभी दुख दर्द और विषाद पी लेता है और उन्हें अपने भीतर रूपांतरित करके प्रेम और आनंद चारों तरफ उडेलता है हृदय सदैव केवल प्रेम और आनंद ही जानता है इस विधि को समग्रता के साथ करने से हमारे भीतर सहज स्वतः करुणा प्रस्फुटित होने लगती है इस विधि के चार चरण है सुखपूर्वक बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें पहला चरण पांच मिनट का है स्वयं को धीरे धीरे हृदय के तल पर लाना है पहले शरीर को देखें संतुलन मिलाएं और फिर श्वास की ओर ध्यान को ले जाएं। लंबी गहरी धीमी गति से नाक से श्वास भीतर लें और धीरे धीरे उसे बाहर छोड़ दें कोई जल्दी नहीं है प्रेम पूर्वक अभी और यहीं हो जाएं। दोनों हाथ हृदय चक्र पर रखें और पूरा ध्यान हृदय चक्र पर ले जाएं। हर स्वास हृदय से ही आ रही है और हर स्वास हृदय में ही जा रही है आप प्रेमपूर्ण होते जा रहे हैं दूसरा चरण 15 मिनट का है स्वयं से शुरू करेंगे अपने दुखों को देखें ये दर्द ये पीड़ाएं इन्हें खूब गहरे से महसूस करें पूरा जीवन दुख ही दुख दुखों को स्वीकार करें इनका स्वागत करें भीतर स्वास लें तो इन दुखों को अपने हृदय में सोख लें और यहाँ चमत्कार होने दें सभी दुख सभी चिंताएं आनंद में खुशी में रूपांतरित हो रही हैं बाहर जाती स्वास के साथ इस आनंद इस खुशी को उड़ेल दें श्वास बाहर फैलती जा रही है और आनंद भी पूरे अस्तित्व में फैलता जा रहा है भीतर आती श्वास के साथ विषाद भी रहे हैं और हृदय में इसे रूपांतरित करके बाहर जाती श्वास के साथ हर्ष उल्लास एवं आनंद पूरे अस्तित्व में उडेल रही हैं ऐसा 15 मिनट तक करें तीसरा चरण भी 15 मिनट का है अब इस चरण में इसी प्रक्रिया को और फैला देना है भीतर आती आतिश्वास के साथ पूरे जगत के दुख दर्द चिंताएँ चाहे दोस्त हों अथवा दुश्मन मीत हों अथवा अजनबी सभी के गम सभी की उदासी सबको स्वीकार करें सबका स्वागत करें आती आतिश्वास के साथ सभी दुख अपने भीतर ले लें और हृदय चक्र की ऊर्जा में इसे रूपांतरित करके बाहर जाती श्वास के साथ पूरे जगत में अपने चारों ओर खुशी और आनंद फैल जाने दें हृदय की गहराइयों से आनंद को हर्ष और हर्षोल्लास को पूरे अस्तित्व में फैलता हुआ महसूस करें चौथा चरण 15 मिनट का है अब चारों तरफ से अपने आप को समेट लें लेट जाएं, आंखें बंद हैं आप शांत हैं मौन है अपने केंद्र में स्थिर हो जाएं जाए हरिओम तत्सत